यह देहादि व्यक्ति आत्मवादी जो देहादि से भिन्न आत्मा को मानने वाला व्यक्ति ही, देहादि है ना इंद्रिय, मन प्राण बुद्धि इन सब से, इंद्रिय, मन प्राण बुद्धि ले जाएंगे जो देहादि से भिन्न आत्मा को मानने वाला मनुष्य ही, अन्यम करते थे देहाद अन्यम देहादम अथवा देहादि ये क्या कहेंगे देहादिम दे आदि सेन अन्न है दे सेन से अन्न केवलम आत्मान केवल आत्मा को ही कर्ता समझता है केवल आत्मा को ही कर्ता समझता है जो दे से भिन्न आत्मा को मानने वाला व्यक्ति भी दे से भिन्न केवलम आत्मान में हो केवल आत्मा को ही करता राम पद करता समझता है अतो अभी अकृत बुद्धि यह भी बुद्धि है यह भी बुद्धि ही है मतलब अकृतार्थ बुद्धि वाला ही है ए? इसकी बुद्धि विकृतार्थ नहीं हुई है अतः है अकृत बुद्धि इस अकृत बुद्धि होने के कारण या अकृतार्थ बुद्धि अकृतार्थ बुद्धि होने से, इसकी बुद्धि कैसी है अकृतार्थ अकृतार्थ बुद्धि होने के कारण न साफी आत्मना तत्व व कर्मणा तत्व न पस्यती है आत्मा के तत्व को अथवा कर्म के तत्व को नहीं जानता है अग्रसाद बुद्धि होने के कारण आत्मा के तत्व को और कर्म के तत्व को नहीं जानता है ऐसा अब नहीं जानता इसलिए दुर्मति है से इस कारण से इस कारण से आत्मा के तत्व अथवा कर्म के तत्व को न जानने के कारण दुर्मति है दुर्मति में जो दुर्पसर्ग है वह तर्क में है यहाँ दुर्मती का समाप्त बताते हैं कुत्सिता मती कुमती है इसकी इसलिए इसको क्या कहेंगे दुर्मति कुछ कुर्सिकाकर्ष विपरीता विपरीता कर से दुष्टा दुष्टाकर्स दोषयुक्त क्या दोषयुक्त मती इसकी है इसलिए इसे गुरुमति कहते हैं तो दोषयुक्त मती कैसी कहते दोषयुक्त मती कैसी है तो बोलते हैं अजस्त्र कर्त सतत सदैव जन्म मरण की प्राप्ति का हेतु सदैव जन्म मरण की प्राप्ति का हेतु मती है इसकी है ना इसके मन में क्या है की कामनाए जिसकी मती में कामना ही भरी हुई है तमाम सांसारिक कामनाएं ही भरी हुई है परमात्मा का स्थान जिसकी मति में नहीं है वो उसकी मती कैसी है सदैव वह जन्म मृत्यु की प्राप्ति का हेतु मती है ठीक है तु सदैव जन्म मृत्यु की प्राप्ति का हेतु मती इसकी है इसलिए यह क्या है दुर्मति वह देखने वह जानने पर भी नहीं जानता है जानने पर भी नहीं जानता है जानने पर भी नहीं जानता है इसको बताते हैं जैसे तिमिर है, है, है रोग से युक्त मनुष्य अनेक चंद्रमा देखता है चंद्रमा एक है है ना पर तिमिर रोग युक्त मनुष्य को कितने चंद्र दिखाई देते अनेक तो वास्तव में वो देखता है क्या है वास्तव में वो चंद्रमा को एक चंद्रमा को वास्तव में चंद्रमा जितना है उतने चंद्रमा को जान पाता है वास्तव में वो चंद्रमा को जान पाता है नहीं जान पाता यथा यथा तमिरिका का रोग युक्त जैसे रोग युक्त मनुष्य अनेक चंद्रमा को देखने पर भी नहीं देखता है अनेक चंद्रमा को देखने पर भी वास्तव में नहीं।, नहीं देखता है जैसे था ना वो दुर्मति जानने पर भी वास्तव में नहीं जानता है तो जैसे सिमिर रोग युक्त मनुष्य अनेक चंद्रमा को देखने पर भी वास्तव में नहीं देखता है यथावास्तु मेघों से दौड़ने पर आकाश में जब मेघ तेजी से चलते है तो ऐसा लगता है चंद्रमा चल रहा है लगता है ना न तो जैसे जैसे आकाश में के चलने पर या मेघों के के चलने पर चलते हुए चंद्रमा को चलते हुए चंद्रमा को देखता हुआ भी वास्तव में नहीं देखता है क्योंकि चंद्रमा उसी जगह है मेघ चल रहे हैं ना तो मेघ के चलने से क्या लगता है चंद्रमा चल रहा है यथावा अथवा जैसे अथवा जैसे मेघ के चलने पर चलते हुए चंद्रमा को देखने पर भी नहीं देखता है लग जाएगा देखने पर भी हाँ नहीं देखता वास्तव में नहीं देखता है वास्तव में, में देख पा रहा है क्या चंद्रमा स्थिर स्थिर चंद्रमा को हाँ यथा हुआ आप ध्यान देना की जैसे की लोग किसी सवारी पे चले गए ना पालकी जानते जैसे डोली क्या कहते हैं डोली पालकी कहते है ना समझिए संस्कृत में कहते है तो उसने क्या है की कोई व्यक्ति जो है पालकी में बैठा होगा तो चल कौन रहे है? नीचे जो कंधा लगाए है ना वहाँ वहाँ ले। लेकिन ऊपर बैठा हुआ मनुष्य क्या मानता है वो जानने पर भी नहीं जानता है यथावा अथवा जैसे वाहन में बैठा हुआ वाहन पालकी है न पहले तो यही चलते रहे ना पालकी वगैरह जैसे वाहन में बैठा हुआ पालकी में बैठा हुआ मनुष्य अन्य सुधाव अन्य मनुष्यों के चलने पर अन्य मनुष्य कौन चल रहे हैं जो उसने कंधा लगाए हैं जैसे वाहन में बैठा मनुष्य अन्य मनुष्यों के चलने पर अपना चलना देखने पर भी आत्मानम धामतम है ना अपना चलना देखने पर भी नहीं देखता है लग जाएगा अथवा जैसे वाहन में बैठा हुआ मनुष्य अन्य मनुष्यों के चलने पर अपना चलना देखने पर भी नहीं देखता है वैसे ही क्या है की वो दुर्मति देखने पर भी नहीं देखता है अच्छा वास्तव में वो नहीं जानता है जो केवल आत्मा है वो नहीं जानता है वो अपनी वाला है अभी देखेंगे अच्छा उसमें रेल में बैठने से भी है रेल खड़ी होगी अपनी और पास की दूसरी रेल चलेगी तो लगेगा क्या ये रेल चल रही है ऐसा लगता है नगेंगे ऐसा ही कहा पुनः सुमति या समय पर देखे पुनः मतलब फिर है सम्यक पृस्ती जो सम्यक देखता है या वास्तव में देखता है पुनः या सम्यक पृस्तिक पुनः फिर जो सम्यक देखता है या वास्तव तो, वा वा वा में देखता है तो सुमति कह सुमति कौन है उमती यह सम्यक पृथ्धिति जो वास्तव में देखता है जो वास्तव में देखता है तो कहा सुमति उ सुमति कहा उगा कौन है सुमती का अध्ययन में देखता है कौन है कि होने उच्चेत, पर कहा जाता है देखो यस्य न भावी लोकन न अहंकृत भाव ये न न न न यस्य यस्य अहकृत भाव बुद्धि लिप्य से हवा अन् नी न निबध्यसे यहांकृत भावान युद्धि न लिप्यसे सह इमान लोकान हत्वा अपि सह इमान लोकान हत्वा हाँ न हती न निबध्यते अब देखेंगे यश अहंकृता भावा न जिस मनुष्य का अहंकृत भाव नहीं है अहंकृत भाव का अर्थ है मैं करता हूँ ऐसी भावना अहंकृता भाव यश ना मैं करता हूँ ऐसी भावना जिसको नहीं है मैं करता हूँ ऐसी भावना जिसकी नहीं है ऐसी भावना जिसकी नहीं है मतलब या ऐसी वृत्ति जिसकी नहीं है क्या मैं करता हूँ यही तो सब जो मैं करता हूँ ना ऐसा करते अभिमान ही के तो अभिमान क्या है तो क्या नहीं अनर्थों की क्या तो अभिमान की मैं करता हूँ तो अहंकृता की मैं करता हूँ ऐसी भावना जिसकी नहीं है या ऐसे ही वृद्धि जिसकी अहंकृता भाव ना मैं करता हूँ ऐसी भावना जिसकी नहीं है यश बुद्धि यश न लिप्य बुद्धि जिसकी लिपाईमान नहीं होती है बुद्धि लिपाईमान कैसी होती है कभी कुछ भूल हो गयी तो फिर क्या है कि उसको लेकर गिलानी बनी रहे मन में कि मैंने बहुत अनर्थ किया है मैं नरक जाऊंगा है ना तो इस प्रकार क्या है बुद्धि लिपाही मान होती किसी किसी की लेकिन लेकिन इस लिपाहीमान होने से कोई काम होता है क्या मतलब यदि कुछ अनर्थ हो गया तो आगे अनर्थ नहीं करना शास्त्रीय कर्म करना शुद्धि के लिए और फिर शुद्धि होने पर क्या है ज्ञान योग का अभ्यास करना उसके कल्याण होगा ना बुद्धि की लिपाही करने से तो कल्याण नहीं तो यही कहते हैं ये बुद्धि जिसकी मान नहीं होती है लिफाएमान होना मतलब कुछ अनर्थ हो गया तो उसको लेकर के हमेशा क्या है कि संताप पूरे युक्त बनेगा ऐसा बुद्धि जिसकी मान नहीं होती है तो अब ध्यान देना जो आरंभिक साधक है ना उनसे अनर्थ हो जाए तो उनको ग्लानी होनी ही चाहिए तो गिलानी होगी तो तो भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे लेकिन क्या है कि जो ज्ञानी हो गए हैं उनको ऐसी स्थिति आएगी क्या तो उनके लिए ही कहा जा रहा है ज्ञानियों के लिए आरम्भिक साधकों से यदि हो जाए तो उनको तो गिलानी होना अच्छी बात है ना ग्लानी होने से दुख होने से वो पुना उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे तो बुद्धि लिपायमान नहीं होती है किसके लिए कहा जा रहा है ज्ञानी के लिए क्यों तो ज्ञानी से अंदर ही नहीं तो लिपायमान होगा क्या क्यों तो जो जो मैं करता हूँ ये भावना ही नहीं है जिसके भावना ही नहीं है तो उससे ऐसे दू, दूषित कर्म हो ही सकते है बात ऐसी है ना कि ज्ञानी कौन होता है ज्ञान कब प्राप्त होता है जिसने जन्म जन्मांतर तक जीव काल तक जिसने निषिद्ध कर्मों को छोड़ा तो पहले तो निषि कर्मों को छोड़ा साथ सम्मत सकाम कर्मों में करता है और फिर क्या है कि साथ सम्मत सकाम, सकाम कर्मों भी छोड़ दिया पहले निषिद्ध को छोड़ा सात सम्मत सकाम कर्म करता है और फिर सात सम्मत सकाम कर्मो को भी छोड़ करके शास्त्री निष्काम कर्मो को करता है और जब शास्त्रीय निष्काम कर्मों को करने से अंतरकरण की शुद्धि होती है तब कहीं ज्ञान का उदय होता है तो जो ज्ञानी की जो है ना ये क्या है संस्कार का यदि प्रवृत्ति हो भी भी, तो कैसे कर्मों में होगी निष्काम कर्मों में शुभ कर्मों में निषि कर्मों में होगी क्या वो तो बहुत पे छूट गए उसके है ना इसलिए क्या उससे कुछ होगा नहीं तो लिपायमान होने की बात ही नहीं है ये समझ गए ये नहीं मतलब है की कर दो और फिर वो क्या है की वो शोक न करे ऐसा मतलब नहीं है मुझे होगा ही नहीं वास्तव में ऐसा तो मैं करता हूं ऐसी भावना जिसकी नहीं है तथा बुद्धि जिसकी लिपाहीमान नहीं होती है तथा हिमान लोकाना वह इन लोगों को मार करके भी लोकान का सब प्राणी ना हुआ इन सभी प्राणियों को मार करके भी ना हंती नहीं मारता है मार करके भी नहीं मारता है ये ध्यान देना यहाँ पर भाष्यकार ने कहा है ये ज्ञानी की प्रशंसा के लिए कहा गया है तो ऐसा व्यक्ति किसी को मार सकता है क्या तो प्रशंसा के लिए कह दिया है वास्तव में वा वो ऐसा करता नहीं है मतलब जब इतना सब हो गया तो मारने की कोई बात ही नहीं आएगी सह ईमान लोकाना वा इन लोगों को मार करके भी नहीं मारता है ना अब ध्यान देना ये तो ज्ञानी की बात है ना जिसको मैं करता हूँ वैसी भावना नहीं है बुद्धि तो बुद्धिमान नहीं होती है धर्मशास्त्र में बताया है बाल्मीक रामायण कहा है की जो राजा है यदि वो दंड से योग्य व्यक्तियों को दंड नहीं देता है तो पाप का भागी होता है है न और यदि कोई फांसी के योग्य है न्यायाधीश उसको फांसी की सजा देता है तो न्यायाधीश को कोई पाप नहीं है कोई भी पाप नहीं है ना उसका वो तो उसी कर्म के लिए बैठा है ना बल्कि वो क्या है कि जो दंड के योग्य व्यक्ति है उसको दंड न देने से उल्टा पाप लग जाएगा वहां सजा करने पाप हो जाएगा उसको है ना तो ऐसा है तो जब ये सामान्य राजा के लिए ऐसा धर्मशास्त्र कह रहा है तो फिर ज्ञानी के लिए कहना ही है ना हाँ तो फिर ज्ञानी की फिर ज्ञानी के लिए क्या फेमा है सामान्य दृष्टि न्याय दृष्टि के लिए राजा के लिए कर सकते हैं तो अब ये यहाँ पर भाषाकार इसलिए कहते हैं है। है वो मारेगी नहीं उसको नहीं अब यदि कहे यदि युद्ध के मैदान में है तो, तो युद्ध के मैदान में अज्यानी भी अज्ञानी अज्ञानी योद्धा भी किसी को मार गए हैं धर्म युद्ध में तो कप लगेगा क्या उसको नहीं लगेगा है ना वो क्या है कि यदि मारेगा तो जाएगा बोला है ना मतलब वो योग कर्तव्य पालन करने से कोई पाप नहीं होता है इन लोगों को मार करके भी ना मारता है और न मार, तो मारता है और न ही अधर्म के फल से संबंधित होता है न ही अधर्म के फल से संबंधित होता है या ना ही अधर्म के फल से युक्त होता है लगाएंगे शास्त्राचार्य उपदेश है, शास्त्र और आचार्य का उपदेश इसको पहले बताया था क्या शास्त्र पूर्वक आचार्य का उपदेश है ना? <ँणीद> आचार्य का उपदेश में शास्त्री के पूर्व में रहता है शास्त्र की बातों का उपदेश करते हैं जब शास्त्र और आचार्य का उपदेश हजारों शास्त्र पूर्वक और शास्त्र और आचार्य के उपदेश से तथा युक्ति से न्याय है युक्ति कैसे युक्ति शास्त्र युक्ति शास्त्र और आचार्य के उपदेश से तथा युक्तियों से युक्तियों से संस्कार युक्त अंताकरण जिसका नहीं हुआ है संस्कृत आत्मना अच्छा यश एक मिनट श्लोक में यश से आया है ना तो यस से यशार्थ है शास्त्र शास्त्राचार्य उपदेश न्याय संस्कृत आत्मना ये यस से कार्त है शास्त्र और आचार्य का उपदेश तथा युक्ति से संस्कार युक्त अंताकरण वाला संस्कार युक्त अंताकरण वाला शास्त्र और आचार के उपदेश को सुनने से क्या होता है अंताकरण में अच्छे संस्कार हो जाते हैं है ना युक्तियों के द्वारा उनका मन करता है ना अच्छे संस्कार हो जाते हैं इस शास्त्र और आचार्य के उपदेश से तथा युक्तियों के द्वारा संस्कार युक्त अंताकरण वाले जिस मनुष्य कहा अंताकरण वाले जिसे संस्कार युक्त अंताकरण वाले मनुष्य कहा मैं करता हूँ ऐसी भावना नहीं होती है नवती अहं क्या है यहाँ पर अहंकृता अहंकृता करता एवं लक्षण इति एवं भावा करता भावना था तो कैसी भावना भा... का प्रत्येक प्रत्यम मनोवृत्ति तो कैसी वृत्ति मैं करता हूँ इस प्रकार का एवं लक्षण का इस प्रकार का मैं करता हूँ इस प्रकार का प्रत्यय जिसको नहीं होता है पंक्ति लग जाएगी मैं कर मैं करता हूँ ऐसा प्रत्यय शास्त्रोरा के उपदेश तथा युक्तियों के द्वारा संस्कार युक्त अंताकरण वाले जिसको नहीं होता है या शास्त्राचार के उपदेश तथा युक्तियों के द्वारा संस्कार युक्त अंताकरण वाले जिस मनुष्य की संस्कार युक्त अंताकरण वाले जैसे मनुष्य की अहम करता ऐसी भावना नहीं होती है संस्कार युक्त अंतरकरण वाले मनुष्य की अहमकर्ता ऐसी भावना नहीं होती है लग ण वाले जिस मनुष्य की जिस जो लेना संस्कार जिस मनुष्य की मैं करता हूँ भावना नहीं होती है तो कैसी भावना होती उसकी? रहेगा। बना तो है उसकी प्रत्यय के बाद लेना क्यूँकी जब पूर्ण विराम आएगा तो विसर्ग लिखना पड़ेगा है प्रत्यय के विसर्ग बना कर पूर्ण विराम कर दो पंच अधिष्ठान आ गया ये अधिष्ठान आदि पाठ ही क्या है अधिष्ठान हम कथा करता अधिष्ठान कर्ता करण चेष्टा और तेय चेष्टा और ये पांच माने गए ना तो कहते हैं कि एते यो पंच अधिष्ठान आदया एच हो अधिष्ठान आदया एसे पंच हो ऐसा लगाना अविद्या आत्मनिकल्पिता अधिष्ठान आदया ए से पंच हो अविद्या के द्वारा आत्मािकल्पित अधिष्ठान आदि ये पांच ही है ना शंकर मत में क्या है कि सब कुछ अविद्या के द्वारा ही कल्पित है अधिष्ठान आत्मा है तो अविद्या के द्वारा आत्मा में कल्पित अधिष्ठान आदि ये पांच ही अविद्या के द्वारा आत्मा में कौन कल्पित है अधिष्ठान आदि पांच तो ये अधिष्ठान आदि पांच ही सभी कर्मों के कर्ता है सभी कर्मों के कर्ता कौन है अधिष्ठान आदि पांच ही सभी कर्मों के करता है न अहम कर्ता का अध्यार कर लेंगे ना अहम करता अहम करता न मैं करता नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ आम तो तब व्यापारा नाम साक्षी पूछा मैं तो उनके व्यापारों का साक्षी हूँ मैं तो उनके उनके कार्यों का उनकी क्रियाओं का साक्षी हूँ किसकी जो आदि पांच के कर्म हो रहे हैं तो उनके उन कर्मों का मैं साक्षी हूँ मैं करता नहीं हूँ गलती मैं क्या हूँ साक्षी हूँ अपराणा तो साक्षी है तो इसको बताते अपराणा का अर्थ है प्राणों से रहित अपराणा का क्या अर्थ है प्राण से रहित प्राण से रहित हूँ इसलिए क्या है कि प्राण की क्रिया से क्रिया वाला नहीं हूँ है ना या प्राणों के करने से मैं करने वाला नहीं हूँ मैं मन से रहित हूँ इसलिए क्या है कि मन से रहित हूँ तो क्या है कि मन के करने से भी मैं करने वाला नहीं हूँ और सुबह का अर्थ है शुद्ध हूँ है ना सुबह है ना शुभ्र पाठ है अच्छा शुभ्री होगा पाठ शुभ्रो बलो की मैं प्राण रहित हूँ मन रही हूँ प्राण रही तो मन रहित होने के कारण क्या है की प्राण और मन की के करने पर भी मैं करने वाला नहीं हूँ प्राण रही हूँ मन रहू पर अक्षर से अक्षर पर से पढ़ू गीता यदि मिलाना चाहे तो अक्षर से माया लिया है नक्षर से हाँ की मैं पर अक्षर से पढ़ हूँ तो देखे नहीं आगे केवल अभिकारी केवल अभिकारी केवल अभिकारी हूँ केवल अभिकारी हूँ इस प्रकार समझता है या केवल हैत्मस्वरूप हूँ ऐसा जानता है अब देखेंगे बुद्धि यश न लिप्य बुद्धि करते अंताकरणम्म जिस आत्मा की या जिस जीवात्मा की जिस साधक की है न जिस साधक की और अंताकरण क्या है उपाधि भूत होता है ना उपाधि भूत कर उपाधि रूप की जिस मनुष्य का उपाधि रूप अंताकरण जिस मनुष्य का उपाधि रूप अंताकरण न लिप्य लिपायमान नहीं होता है यहाँ किया ना अनुसाइनी भगवती मतलब अनुताप को प्राप्त नहीं होता है संताप को प्राप्त नहीं होता है अथुआ कह देंगे की क्लेश युक्त नहीं होता है आनंद ने अनुसाइनी कर्थ क्लेश क्लेश युक्त नहीं होता है संताप युक्त नहीं होता है किस प्रकार अहम इधम आकार मैंने इसको किया मैंने इस अनर्थ को किया तेन कर्ष वैसा करने से मैं नरक को जाऊंगा अहम इधम आकार मैंने इस अनर्थ को किया है तेन वैसा करने से मैं नरक को जाऊंगा इति कर्थ इस एवं कर्त इस प्रकार जिसकी बुद्धि लिपाईमान नहीं होती है जिसकी बुद्धि युक्त नहीं होती है वह सुमति है और वह देखता है वह सुमति है और वही वास्तव में जानता है वही वास्तव में जानता है कि मैं करता हूँ ऐसी ऐसी वृत्ति जिसकी नहीं है और जिसकी बुद्धि मान नहीं होती है ये बहुत कठिन है वैसे बात करने में तो अच्छा लगता है मैं करता हूँ ऐसा भावना न रहना बहुत कठिन है हमेशा जीवन में आना चाहिए है ना आना चाहिए अब देखना जो कर्म करते करते सिद्धि को प्राप्त हो गया उनकी स्थिति वही थी उनको कभी भी मैं करता हूँ ऐसी वृत्ति उनकी नहीं रहती और किसी की नहीं होना चाहिए ऐसी आगे ध्यान देंगे ईमान लोकान ईमान लोकान कर यहाँ पर सर्वान प्राणीना है ना वो इन सभी लोकान कर से सर्वान प्राणीना इन सभी प्राणियों को मार कर भी नंती कर से हनन क्रिया को नहीं करता है हनन क्रिया को नहीं करता है और न अनिबद्धते हनन क्रिया क्या है अधर्म है ना तो हनन क्रिया को नहीं करता है और न निबद्धते कर तत्कार हनन क्रिया के कार्य हनन क्रिया के कार्य अधर्म के फल से संबंधित नहीं होता है न हनन करने से अधर्म हो जाएगा हनन करने से क्या होगा हाँ और क्या है कि ना पी और हनन क्रिया के कार्य अधर्म के फल नरक प्राप्ति और दुख प्राप्ति से युक्त नहीं होता है उससे संबंधित नहीं होता है लग जाएगा अब यहाँ पर पूर्व पक्ष रहा है क्या कि हत्या ईमान लोकाना कि वो मार करके भी नहीं मारता है तो मारकर और नहीं मारता है विरुद्ध गठन है ना तो वही है पूर्व पक्ष आ गया हत्या नंती हवापी न अंति यह विरुद्ध कथन है पूर्व पक्ष देखना ननु ज्ञानी की स्तुति है ये ज्ञानी की हाँ उसकी प्रशंसा में दे दिया है की मार करके भी नहीं मारता लेकिन वास्तव मारता है क्या विरुद्ध कथन किस प्रकार है कि मार करके भी नहीं मारता है हो गया ना विरुद्ध कथन mm. यद्यपि स्तुति ये यद्यपि यह स्तुति है और फिर भी हतवा ना आंकी या विरुद्ध कथन होता है या विरुद्ध कथन किया जाता है या विरुद्ध कथन किया जाता है तो विरुद्ध कथन किया जाता है तो इस प्रकार दोष हुआ ना तो कहते ना या दोष नहीं है मतलब यहाँ पर विरुद्ध कथन रूप दोष नहीं है विरुद्ध कथन रूप दोष क्यों कहते हैं लौकिक और पारमार्थिक इन दो दृष्टियों की अपेक्षा वैसा कहना संभव है लौकिक और पारमार्थिक इन दो दृष्टियों की अपेक्षा वैसा कहना संभव है कैसे तो सुन लेना कि लौकिक दृष्टि से ध्यान देना दे आदि में आत्मबुद्धि होने से लौकिक दृष्टि से मनुष्य क्या कहता है कि मतलब लौकिक दृष्टि से क्या कहा जाता है कि मार कर हत्या हत्या किस दृष्टि से कहा गया लौकिक दृष्टि से, से हत्या ये किस दृष्टि से कहा गया लौकिक दृष्टि से और नानती है पारमार्थिक दृष्टि से तो कोई विरोध नहीं है वो अनुसून नहीं करता है नीचे लगाएंगे देहादि दे आदि में आत्मबुद्धि आद होने से दे आदि में आत्मबुद्धि आद होने से मैं मारने वाला हूँ आनता मैं मारने वाला हूँ ऐसी लौकिक दृष्टि का आश्रय लेकर के भी ऐसा कहा है लग जायेगा दे आदि में आत्मबुद्धि आद होने से मैं मारने वाला हूँ ऐसी लौकिक दृष्टि का आश्रय लेकर के हतवा यह कहा गया है यथा दर्शिकां कर पूर्व कैसे पूर्व में कही गई की पूर्वोत्तर पार्थिक दृष्टिकाश्रय लेकर नीना इति आह आ का संबंध यहाँ बिकल लेना है पूर्वोत्तर पार्थिक दृष्टि का आश्रय लेकर के नन दिना इति आह तब उदयम उत्प्यते इस प्रकार वो दोनों कसम संभव होते हैं। कोई है कोई विरोध नहीं है अच्छा। अब दोनों लौकिक दृष्टि से कहा जाता है या दोनों पारमार्थिक दृष्टि से कहा जाता है तब विरोध हो जाता है ऐसा अब देखेंगे जैसे कि सुक्ति में रजत की प्रती हो तो पहले क्या होगा ज्ञान होगा और बाद में नेदम रस्तम तो कोई विरोध तो नहीं है ना अज्ञान के कारण क्या है लौकिक अवस्था अज्ञान के कारण एकदम रस्तम होगा बाद में निषेध हो गया तो वैसे लौकिक दृष्टि से यहाँ क्या हो गया लोपी दृष्टि से क्या कहा गया और पार्थिक दृष्टि से क्या कहा गया नगे देखेंगे ननु अधिस्थान आदि कि फिर पूर्वक आदि के साथ मिलकर आत्मा करता है अधिष्ठान आदि के साथ मिलकर के आत्मा करता है यहाँ पर ध्यान देना अधिस्थानम कक्षा अधिस्थानम तथा करता कर्ता का अर्थ यहाँ पर क्या किया था उपाधि रूप भुगता बुद्धि अहंकार ये था ना अच्छा अब देखेंगे तो यहाँ पर अधिष्ठान आदि के साथ मिलकर आत्मा करता है आत्मा अधिष्ठान आदि के साथ मिलकर करता ही है पंक्ति लगी ननू आत्मा अधिष्ठान आदि सम्भूया करोति थी यो। आत्मा अधिष्ठान आदि के साथ मिलकर करता ही है तो ये बात कैसे मालूम होगी क्योंकि करतारम आत्मनम केवलम तू इस प्रकार केवल शब्द का प्रयोग है की अकृत बुद्धि होने के कारण दुर्मति नहीं जानता है अकृत बुद्धि होने के कारण कौन दुर्मति नहीं जानता है जो केवल तो इससे केवल शब्द के प्रयोग से यह लगता है की केवल करता नहीं है किस मिला करके करता है इस बंद को ये क्या किया गेहूँ सुबह से यहाँ रखा है वो, वो, वो अंदर ही उठा लो गेहूँ वाला बात तो उसके कारण आ जाते बार बार तो तो इस कथन से क्या मालूम होता है केवल आत्मा करता नहीं है क्यों पर अधिष्ठान आदि के साथ मिलकर आत्मा आत्माकर्ता बनता है ये अर्थ निकल रहा है ना तो वही पूर्व पक्षी कहा क्या कहता पूर्व पक्षी ननु अधिष्ठान आदि के ननु आत्मा आत्मा अधिष्ठान आदि के साथ मिलकर करता ही है क्योंकि कर्तारम आत्मानम केवलम तू या इस प्रकार केवल शब्द का प्रयोग किया गया है ऐसा लगा देना करकार आत्मान केवलम तू इस प्रकार केवल शब्द के प्रयोग से यह ज्ञात होता है नमी देखो जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा पढ़ो नमी करकार आत्मानम केवलम तू यह इस प्रकार केवल शब्द के प्रयोग से केवल शब्द फिर ऐसा करना यह ज्ञात होता है केवल शब्द के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि आत्मा अधिष्ठान आदि सम्भू करो दियो hmm. आत्मा अधिष्ठान आदि से मिलकर करता ही है लग गया करता ही है तो अब ये जो है कि अब पर पूर पर पूर्व हो गया ना सिद्धांती कहता इस या, दोसा ना, या यहां पर नहीं आता है क्या उसके उसके कर्ता होने का कर्ता हाँ, होना रूप दोष यहाँ नहीं है क्योंकि या, या दोष नहीं है क्यों दोष नहीं है तो बताते हैं आत्मा ना अभिक्री स्वभावत्व आत्मा का अ, अभ, अभिकारी स्वभाव होने के कारण आत्मा का अविकारी स्वभाव होने के कारण अधिष्ठान आदि के साथ संयुक्त होना संभव नहीं है यह दोष नहीं है क्योंकि आत्मा का अविकारी स्वभाव होने पर आत्मा का अविकारी स्वभाव होने पर उसका अधिष्ठान आदि के साथ संयुक्त होना संभव तो जब अधिष्ठान आदि के साथ यदि संयुक्त होता या अधिष्ठान आदि के साथ आत्मा का मेल होता तो मिल करके वो कार्य करता जब वरिष्ठान आदि के साथ उसका संयोग ही नहीं होगा मेल ही नहीं होगा तो वरिष्ठान आदि से संयुक्त होकर कुछ करेगा कर के साथ संयोग होता तो वो कुछ होकर कुछ करता जब आत्मा का संयोग नहीं है संयुक्त होकर के भी कुछ कर पायेगा यही बताते अब ध्यान देना यही कर सके होगी विक्रिया वतो क्यूँकी विकार वाले पदार्थों का अन्य पदार्थों के साथ संयोग संभव होता है संग्रम का संयोग अथवा मेलन मिलना क्योंकि विकार वाले पदार्थ का अन्य पदार्थों के साथ संयोग संभव होता है संयोग अथवा मिलन हुआ अथवा मिल करके करतृत्व हो सकता है अथवा मिल कर के करतृत्व हो सकता है किसका विकार वाले का क्योंकि विकार वाले पदार्थ का अन्य पदार्थों से मिलना संभव होता है अथवा विकार वाला पदार्थ अथवा विकार वाले पदार्थ का मिलकर कर्तृत हो सकता है विकार वाले पदार्थ का मिल करके दो बातें होगी ना विकार वाले पदार्थ का अन्य से मिलना संभव होता है तथा विकार वाले का अन्य से मिलकर कर्तव्य संभव होता है तो आत्मा विकार वाला है क्या तो न तो मिलना संभव होगा और न ही मिलकर के कर्तृत्व संभव होगा अब देखेंगे निक्रिय आत्मना केम के संग अभिकारी आत्मा का किसी के साथ संयोग नहीं हो सकता है या अविकारी आत्मा का किसी के साथ मेल नहीं हो सकता है लग जाएगा अविकारी आत्मा तू कर सकू तो अभिक्रियात्म के संगठन नास्ति अविकारी आत्मा का किसी के साथ संयोग नहीं हो सकता है या मिल नहीं हो सकता है इसलिए मिल अधिष्ठान आदि के साथ मिलकर भी आत्मा का कर्तृत्व तो नहीं हो सकता है लग जाएगा अधिष्ठान आदि सम्भु आत्मा कर्तव न इसलिए अधिष्ठान आदि से मिलकर भी आत्मा का कर्तृत्व संभव नहीं है उपद्य न उपदे है न इसलिए अधिष्ठान के साथ भी मिलकर आत्मा का संभव नहीं है तो ध्यान देना तो केवल शब्द का प्रयोग क्यों किया केवल शब्द के प्रयोग से बात मालूम हुई ना मिलकर करता है तो बताते हैं इसलिए आत्मा का केवलत्व स्वाभाविक है आत्मा का केवल क्या है स्वाभाविक है और उस स्वाभाविक केवलत्व का ही अनुवाद करता है केवल शब्द वो और किसी बात का व्यापक नहीं केवल शब्द स्वाभाविक केवलत्व का अनुवाद करता है वह अन्य किसी विषय का बोधक नहीं है लगाइए इसलिए आत्मा का केवल स्वाभाविक है इस प्रकार केवल शब्द अनुवाद मात्र करता है अनुवाद मात्र, के मात्र करता है मतलब स्वतः सिद्ध अनुवाद परा स्वता सिद्ध अनुवाद परा ये केवल शब्द स्वतः सिद्ध आत्म-स्वरूप का अनुवाद मात्र करता है स्वतः सिद्ध आत्म-स्वरूप का अनुवाद मात्र करता है वो और किसी बात का बोझ नहीं कराता अब कैसे अच्छा आत्मना अविक्रियव स्मृति न प्रसिद्धम तथा आत्मा का अभिकारित्रुति तो स्मृति और युक्ति से प्रसिद्ध है क्या और आत्मा का तथा तो युक्ति से प्रसिद्ध है अधिकारियों या मुख्य के ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है गुण योग कर्माणी क्रियंत्र गुणों के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं मतलब क्या है की करना रूप विकार या कर्तृत रूप विकार आत्मा का नहीं है शरीर स्थो भी न करोती शरीर में स्थित होने पर भी नहीं करता है नहीं करता है मतलब उसमें कर्तव्य रूप विकार नहीं है तो, तो।, तो, तो गीता स्मृति के द्वारा बताया गया ना इत्यादि वचनों के द्वारा बार बार गीता शास्त्र में ही वह बात कही गई है बार बार गीता शास्त्र में ही वह कहा गया है क्या अविक्रियव तो कर्तृत्व रूप विकार रही तो स्मृति हो ना गीता श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध कहा है स्मृति हो गई स्मृति बताते है क्या क्या है ध्यान करता है और चेष्टा जैसा करता है यु लगाया है ना ध्यान जैसा करता है लेनायती चेष्टा जैसा करता है मतलब चेष्टा नहीं करता मतलब चेष्टा करतृत्व नहीं है इस मतलब इत्यादि इत्यादि श्रुतियों में कहा गया है इत्यादि श्रुतियों में कहा गया है या न्यायता और युति से भी और युक्ति से भी जोड़ लेना यही सिद्ध होता है और युक्ति से भी यही सिद्ध होता है क्या आत्मतत्व निर्वयोम आत्मतत्व अवयरित है आप परतंत्र करते किसी के अधीन? अधीन नहीं है आत्मतत्व आत्म तत्व अवयर रहित है किसी के अधीन नहीं है तथा नहीं है यह लगाना अवयर रहित तथा स्वाधीन स्वाधीन कह सकते हैं कि कि अवयव रहित तथा स्वाधीन आत्मतत्त्व अविकारी है क्या न्यायता और युक्तियों से असिद होता है कि अवयर रहित तथा स्वाधीन आत्मतत्त्व अविकारी है कैसा है वो अविकारी है लिखा है ना इति राजमार्ग का ऐसा मानना ही राजमार्ग है अब देखेंगे आत्मना बिक्री वस्तु तो अभुभ गत्मा में कोई विकार है क्या तो विक्री का विकार आत्मा का विकार विकार्व स्वीकार करने पर भी विकार कर से भी एक तो आत्मा में विकार नहीं है की आत्मा का विकार स्वीकार करने पर भी विक्रिया एवं अपना विकार ही अपना हो सकता है यदि विकार मान भी ले तो अपना विकार अपना होगा की दूसरे का विकार अपना होगा दूसरे में विकार रोकना नहीं होगा ना तो कर्म करने वाले कौन है अधिस्थान आदि पांच तो अधिष्ठान आदि पांच के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं वो अधिष्ठान आदि पांच के ही रहेंगे आत्मा भी होंगे क्या क्योंकि तो अन्य का विकार अन्य का नहीं होगा तो अधिष्ठान आदि पांच के द्वारा किए जाने वाले कर्म में अधिष्ठान आदि पांच के ही रहेंगे आत्मा से नहीं होंगे तो आत्मा में उन कर्मों का कर होगा लगाइए अधिष्ठान आदि नाम कर्माण की अधिष्ठान आदि के अधिष्ठान आदि के कर्म या अधिष्ठान आदि के द्वारा किए गए कर्म अधिष्ठान आदि के द्वारा किए गए कर्म आत्म कर्णी नु आत्मा के द्वारा किए गए कर्म नहीं हो सकते हैं है अधिष्ठान आदि के कर्म या अधिस्थान आदि के द्वारा संपन्न हुए कर्म आत्मा के किए हुए कर्म भी हो सकते हैं अब देखेंगे ही करते क्योंकि परेण कर अकृतम परेण अक्रम कर्म परस से न अर्ति ही करते क्योंकि परेण अक्रितम कर्म पर के द्वारा न किए गए कर्म पर के द्वारा <गीँगीद> पर के द्वारा न किया गया कर्म परत से आगन तुम नहीं आ सकता है या पर को प्राप्त नहीं हो सकता है लग आगन तुम का तो प्राप्त तुम कर लेंगे पर के द्वारा न किया गया कर्म पर को प्राप्त नहीं हो सकता है या पर से संबंधित नहीं हो सकता है पर के द्वारा न किया गया कर्म पर को प्राप्त नहीं हो सकता है किंतु जो अविद्या से ज्ञात होता है या किंतु जो अविद्या से जो अगमितम कर ज्ञातम अथवा आरोपितमतु जो अविद्या से आरोपित होता है तुआ उसका नहीं होता है अविद्या से जो आरोपित होता है या अविद्या से जो ज्ञात होता हुआ उसका नहीं होता है जैसे ध्यान देना अविद्या के द्वारा जब क्या होता है सुक्ति में रजत का भ्रम होता है तो अविद्या के द्वारा सुक्ति में क्या ज्ञात होता है रज तत्व अविद्या के द्वारा में रस्तर सुख्ती होता है वो रस्तर तो सुक्ति का होता है क्या तो उसी यही बात है कि अविद्या से जो ज्ञात होता हुआ उसका नहीं होता है इसको समझाते है यथा तस्मात में यथा है जैसे जैसे अविद्या से आरोपित रस्तिक सुक्तिका का नहीं होता है जैसे अविद्या के द्वारा आरोपित रस्त सुा का नहीं होता है यथावा जो है ना यहाँ यथावाम अविद्या आकाशकते हैं यहाँ बालई का मूर्ख है बालय का क्या है मूर्ख तो है तो जैसे मूर्ख क्या समझते हैं ये की आजकल क्या होता है जब शाम तो को आकाश कैसा रहता है मलिन मालूम पड़ता है? है तो मूर्ख क्या समझते हैं की आकाश कैसा हो गया मलिन हो गया तो जो ये तो ये अविद्या के द्वारा आरोपित क्या है तल का तल का मलिनत्व तब तो वो वास्तव में आकाश का होगा क्या यथा अविद्या लगाना यथा अविद्या अविद्याम जैसे यथा हुआ हुआ यथा अथवा जैसे या और जैसे अविद्या अविद्याम अविद्या से द्वारा आरोपित ऐसा लगाना जैसे अविद्या यथा अविद्यालय हुआ यथा अथवा जैसे अविद्या अविद्यागमित मूर्खों के द्वारा अविद्या से आरोपित मूर्खों के द्वारा अविद्या से आरोपित आकाशस्त तलमत्व न कि आकाश का तलमल तलमलवत्व नहीं हो सकता है तलमलवत्व का अर्थ है तलमलीनता आकाश की तलमलीनता नहीं हो सकती है आती है। तल समझते हैं ये तो आकाश का तल वो आकाश का आ आकाश भूतल ये हुआ ना तो आकाश तल वो आकाश का वो भाग भाग ये पुस्तक तल हो गया ये दीवार का तल हो गया ऐसा कि जैसे मूर्खों के द्वारा अविद्या से आरोपित आकाश का तलमत् तलमत्व नहीं हो सकता है या आकाश की तलमलीनता नहीं हो सकती है आकाश तल में तलमली होती है क्या यह आकाश को तो निर्मल ही रहता है यथा अधिष्ठान आदि तथा उसी प्रकार से अधिष्ठान आदि के विकार भी तेसाम योग करते अधिष्ठान आदि के ही होते हैं अधिस्थान आदि के विकार भी अधिस्थान आदि के ही अधिस्थान आदि के जो कर्म है या अधिस्थान आदि का जो कर्तृत्व अधिस्थान आदि के ही होते हैं वैसे अधिस्थान आदि के विकार भी अधिस्थान आदि के ही होते हैं ना आत्मना, आत्मा आत्मा से नहीं होते है। वही है ना कि वो आत्मा का विकार आत्मा का विकार वाला मानने पर भी अपने विकारों ही उसके होंगे दूसरे के तो सब दूसरे के विकार है आत्मा के हो पाएंगे क्या ओम पूर्ण मैडम पूर्ण मैडम पूना पूर्ण मुदचेरी पूर्ण च